प्रस्तुत है राम शरण शर्मा द्वारा रचित खंड काव्य रस द्रोणिका यह रज द्रोणिका कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित है भाग चार दूत धर्म और कर्म कठिन है रखना होता तौल सही खंग धार पर चलना होता जीवन का कुछ मोल नहीं सोच रहा था दूत मन ही मन कैसे अर्ज सुनाऊं मैं उधर द्वार पर ब्राह्मण कोपे कैसे शीश बचाऊं मैं लौट पड़ा कोरा मुख को पक्षाघात का मारा सा दशा देखकर द्रोण समझ गए दहका मुख अंगारा सा शब्द बेधी के शब्द बेदे बोल में बज्रपात किया अरे क्षत्र दंभी खल पापी अधम द्रुपद तू समझा क्या दहता मन कहता कि अभी ही राज पाठ तब रवर करूं पर दिए वचन का सोच मुझे है इससे कुछ करने में डरूं निर्दोष प्रजा है दया पात्र इससे नहीं हाथ उठाता हूँ पर दूंगा दंड अवश्य तुझको हो सावधान हो सावधान मैं जाता हूँ विकल विप्र की आह अनल से तपी धरा जो पातक ताप ग्रहण ग्रसित सा राज भासता निस्तेज लगा डूबा संताप सुध खोए से सेवक थे पराधीन चिंतित असहाय कठिन काल था हा, हा आ पहुंचा कोपते कौन बचाए तपसी पहुँचा तप्त प्राय था अपमानी अंगारों से ग्रीष्म लूसी श्वासें झलती फूंका रत फण से कहते धिक धिक मृत्यु लोक यही धिक धिक अरे मनुजता दीन जीवन क्या ऐसा जीना कोई उच्च, उच्च, उच्च कोई यू हीन अरे पापिनी निर्धन से तू कितने की कर, कर, कर चुकी विनाश री कृष्ण युग युग तू, तू पी तू कर बुझा सकी ना अपनी प्यास अच्छा हुआ न मांगा कुछ भी देता कृपण नहीं कुछ आज भरी सभा में लुटिया लुटती फिरा द्वार से बच गई लाज घर की ओर अचानक मन में आई जब ब्राह्मणी की याद कोपित बोले सत्यानाशिनी कौन करे तुझ ऐसी दुर्वाद पश्चाताप लगे पुनी करने नहीं बिचारी की भी दोष उसने भली की बात बताई क्या करना अब ले पर रोष पशु पक्षी भी करते अपने बच्चों का समुचित प्रतिपाल आर्या तो मनु की संतति है क्यों न करे सुतहित यहाँ ख्याल देवी देवी मुझे क्षमा कर देना आऊंगा करके तव काम जग में एक एक से दानी पड़े अभी हैं करुणा धाम सोच रहे यू चलते चलते पहुँच गए जमुना तटवीर कल कल करती कालिंदी थी शाम सलोनी शीतल नीर, देश देशांतर घूम चुके थे खट्टे मीठे अनुभव साथ, सीमा सोहत भरत वंश की शासन जहां करे गुरु किया कछुक विश्राम उठे फिर करने को संध्या वंदन प्रहर एक पूजा में बीता सोए भर द्वाज नंदन अरुण, अरुण शिखा धुनी सुनकर जागे नित्य क्रिया हो निवृत भांति भांति के मंत्र घोष से गुंज उठा बन हुआ पुनेत। अभी, अभी उपासना, उपासना से थे निबटे की उर उपजा वही, वही विषाद कहो कामना कब सुख देती किसको मिली शांति आल्हाद चिंतित तन मन बोझिल मानो किया गमन पुनी पुर की ओर सन्ने पात के रोगी जैसे लगे प्रलापन भाव विभोर सुख दुख की भी घड़िया आई छांव धूप सी चली गई छल न सकी संतोषी बिज को छलने खुद ही छली गई न रही कभी चिंता अपनी न भोग राग का लोभ रहा अपने से ही धोखा पाया एक यही मन शोभ रहा केवल मित्र समझकर छोड़ा अस्त्र गहाना श्राप दिया क्या अपने को आप ही मारूं इसलिए गरल चुपचाप पिया तत्न दृश्य पटल पर उभरा विगत दिनों की सारी बात संग संग गुरु आश्रम रहते पढ़ते खाते साथ विभा जब सुना पिता का मरण शोक राजना रिपुन ने सारे तब कितना दीन अनाथ लगा दुर्देव मार से अधमारे जितना धीरज देते उसको उतना ही बिल खाता था शोका कुल जीवन लख उसका और फटता सुल था तब मैंने ही वचन दिया था कि पुनः राज्य लौटाऊंगा रणजीत उसे सब लौटाया। क्या किए हुए भूल पाऊंगा फिर उसने ही हठ पूर्वक तो मुझे अर्ध राज्य का दान दिया मैं मित्र को ही थाती रख दी तप करने बन प्रस्थान किया कहने भर को थे दो शरीर पर प्राण थे दोनों के बस एक अब चौपट किया खेल सारा उल्टे विधि ने उसके देख यह कभी क्षमा के योग्य नहीं अति दुर्मद अत्याचारी है दंभी कपटी है छली बहुत द्विज कुल ऐसी ईर्ष्या भारी है हाँ जीवन दान देता हूँ पर मान हनन कर डालूगा सिर मुकुट झुकाकर चरणों में सब दर्प दमन कर डालूंगा हूँ परशुराम का शिष्य प्रमुख सदा शीश पर त्रिपुरारी अक्षय ज्ञान शक्ति है मुझ में प्रख्यात लोक में धनुर्धारी फिर रहे यू मनमाला की ठिठक गए सुन गोलाह ख पड़ा कुछ दूरी, दूरी पर ही राजकुमारों राज के हलचल हे हल गौर श्याम, श्याम बड़े छोटे से भांति भांति छवि कुरु वंश वाटिका में जैसे प्रगटे बसंत बहु रूप धरे अभी आप सुन रहे थे राम शरण शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणी का भाग चार